अग्निज लेखक मनोज पांडे एक दश में कल्याण कारक अग्नि हूँ और तीन अग्नि मिले पुरोहित अन्य देवमृत विजम होता है ऋग्वेद एक दशमलव ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है इसमें जो मुख्य उपदेश परमेश्वर कर रहा है वे परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वयं अग्नि के समान या फिर जितने प्रकार की अग्नि है उन सब का मैं मूल हूं मुझे तुम जानो मैंने इस जगत में सब कुछ अग्नि से ही बनाया है जो मेरे गुणों से उत्प्रोत है और जो भयंकर ज्वलनशील है ये सब दृश्य में जगत साक्षात अग्निकुंड है जिसमें मैं तुम सब प्राणियों की आहुति दे रहा हूं तुम्हारा जन्म और मृत्यु का उद्देश्य केवल ही है भस्म होना मैंने तुम्हारा निर्वाण भस्मो ऐसी ही किया है और तुम्हे भस्म में ही मिल जाना है यही शाश्वत सत्य है काल ज्ञान है इसको तुम्हे धारण करना है तुम्हे भी इस यज्ञ को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है अपने जीवन की परवाह न करके इस यज्ञ की अग्नि को हमेशा प्रज्वलित ही रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है मैं अग्नि स्वरूप मेरे अनंत रूप है एक बहुत अग्नि एक डविक अग्नि एक आध्यात्मिक अग्नि तीन प्रकार की मुख्य अग्नि को जानो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो हम तुम भी कहे ये तुम्हारे सामने अग्नि का साक्षात रूप संसार के सत्य को जानने से ही होगा ये संसार ही तुम्हारे शरीर है ये शरीर ही ये पृथ्वी है ये तुम्हारे शरीर जलनशील ब्रह्मांड के समान है तुम तो कामना करो मुझे ही चाहो मुझे में ही तुम्हारा ध्यान हो मेरे अतिरिक्त तुम्हारा ध्यान हमेशा तुम्हें केवल करने वाला होगा और तुम कुछ जलाने वाला ही होगा मैं ही सब प्रकार के श्रेष्ठ सब ऐश्वर्यो का मुख्य केंद्र बिंदु ईश्वर हूँ तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया यदि मुझको नहीं प्राप्त किया तो तुम्हारा सब कुछ पाना ऐसे ही है जैसे तुमने अपनी आत्मा का तो त्याग कर दिया और अपने शरीर के भस्म को एकत्रित करके संचो रख कर लिया है या होश में आओ में तुम्हे पुकार रहा मुझे तुम्हारी जरुरत है तुम्हें हमारी जरूरत है हम तुम्हें एक दूसरे के है, संसार रूपी अग्नि कुंड में भस्म होने से पहले तुम मुझसे मिलो जिससे ही तुम्हारा और तुम्हारे नगर रूपी देश और शरीर रूपी पुर का कल्याण होना निश्चित है ये सब यज्ञ के समान कृत्य हमारे द्वारा ही हो रहा किया जा रहा है इस कृत्य से तुम भाग नहीं सकते हो इसमें तुमको मेरा सहयोग मेरा साथ देना है इसके लिए ही मैंने तुमको अग्निमय बनाया है और अग्निमय जलनशील संसार में तुमको झोंक दिया है जिस प्रकार सोने को आग में डाल देते है उसे तपा शुद्ध करने के लिए उसी प्रकार से तुम्हारा शुद्ध रूप में ही हूं सबसे बड़ा तपस्वी जिससे कारण ही इस तब से ही इस विश्व ब्रह्म ब्रह्मान को धारण किया है केवल तुम तो मेरे सहारे मेरी उंगली पकड़कर ही तुम इस आग के समुद्र के समान भव सागर को तर सकते हो जब तुम तपस्वी बनोगे क्योंकि यहाँ सब कुछ तब से ही आच्छादित किया गया है इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग मैंने तुम्हे निकले का इस संसार रूपी शरीर ऐसी बनाया ही नहीं है इसी हमारे बताए गली मार्ग का अनुसरण करके ही तुम पहले जितने भी गयानी विद्वान योगी रहस्य दर्शी साधु संता महात्मा महापुरुष हुए हैं और जो तुम्हारे बाद होंगे, गए भी इस भूमंडल पर वे भी मेरे द्वारा नियत मार्ग पर चलकर ही मुझ तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही सभी देवताओं ने भी किया है और इसी प्रकार के समान कार्य को करते हुए उन्होंने अपनी मृत्यु को भी जीत लिया है अर्थात वे सब काल को भी जीत लिया है सबके सब अमर हो चुके हैं जिसका प्रमाण ये सूर्य और पृथ्वी आज भी दे रहे हैं। ये सब उन देवताओं का ही प्रताप है जिसके कारण ही जगत आज सत्य के अलौकिक अद्भुत से ऐसी भाव विमोर हो रहा है जिसकी कुछ बुद्धियों की तरह तुम्हारे जीवन में भी पक रही है और उनके द्वारा उपार्जित पुरुषार्थ के द्वारा तुम सब बाज रत्नों को धारण कर रहे हो इस सारे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न न ही मुझको छोड़ तुम सब कंकर पत्थर को ही प्राप्त कर सकते हो वह तुम्हारे लिए शिवाय भार के और क्या है मैं ही सब ब्रह्मांडों को गति देने वाला अग्निस्वरूप और सभी प्राणियों की उन्नति का साधक सबसे अग्रणी सारे ऐश्वर्यों का उत्पादक ईश्वर चुमुप कृत्यों के द्वारा जाने अनजाने में हर प्रकार से मेरी ही संरक्षण में रहते हो मुझसे ही कामना करते हो और मुझसे ही तुम सब कुछ प्राप्त करते हो मेरी ही उपासना के द्वारा तुम धारणाध्याय समाधि में तुमलीन होते हो और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हो मैं ही तुम्हारी सारी मंजिलों का आधारभूत केंद्र हूँ जो पहले से ही रखे हुए हैं अर्थात जो इस सृष्टि के बनने से पहले ही विद्यमान है मैं जो कभी ना बनता हूं, ना ही बिगड़ता हूँ मैं स्वयं भू अपने आप होने वाला हूँ और तुम सब जीवों का परमादर्श रूप से तुम सब में अदृश्य रूप से विद्यमान तुम सबका अंतर्यामी हूँ तुम्हारा परम जीवन उद्देश्य है कि तुम सब हमारे अनुकूल बनो ऐसा नहीं है की तुम हमारे प्रतिकूल बन सकते हो यद्यपि सत्य तो ये कि तुम सब जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आते हो तो तुम्हारा अधिकतर साक्षात्कार प्राकृतिक तथ्यों से ही होता है जिसके कारण ही तुम सबका झुकाव प्रकृति की तरफ अधिक होता है तुम सब जीवों का मैं परमेश्वर तुम्हारी स्वेच्छा पर ही मैं तुम सब के लिए उपलब्ध होता हूँ मैं तुम्हारे कर्तव्य कर्मो का निर्धारण करने वाला हूँ और तुम सबका अग्रणी नेता तुम सब मेरे द्वारा बताइए गली मार्ग ऐसी चलकर इन विद्वानियों के साक्षात्कार ऐसी ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो और अपने प्रत्येक कर्मों का निर्धारण करके ही उस कर्म के अनुरूप शुभ और अशुभ कर्मों के फलों के भोगता तुम बन सकते हो जिसके फल स्वरूप ही तुम सब बात्मा के लिए बहुत उपयोगी मानव शरीर नया कोई और अशुभ शरीर जो तुम्हारे लिए और दुख कारण तुम्हारी प्रतंत्रता पर्श्वादी शरीर या किड़े मकौने के शरीर को धारण करते हो क्योंकि तुम सब कर्म करने में स्वतंत्र हो फल में तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है इस आका आभास तुम अपने जीवन के प्रत्येक दिन में कर सकते हो यह संसार में हर आदमी जल रहा है आदमी चलता फिरता ज्वाला मुखी के समान है कोई काम की अग्नि ऐसी जल रहा है तो कोई क्रोध की अग्नि ऐसी जल रहा है कोई ईर्ष्या और द्रोह की अग्नि में जल रहा है कोई पाप की अग्नि में जल रहा है तो कोई पुण्य की अग्नि में जल रहा है हर व्यक्ति यहाँ जल रहा है और वे तब तक जलता रहेगा जब तक कि उसकी शरीरों अग्नि को बर्दाश्त करने के अग्य नहीं हो जाती है ये अग्नि जब सार्थक दिशा में बहती है तो तुम्हारा कल्याण करती है जिस प्रकार ऐसी गृह में जब तक आग नियंत्रित रहती है तब तक तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ दास है और जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो ये बहुत खतरनाक स्वामी बन जाती है इसमें उस समय हर प्रकार के दोष आ जाते हैं जो तुम्हारा हर प्रकार से अकल्याण करने के लिए पर्याप्त होती है जिस प्रकार से परमाणु से विद्युत प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो और ये परमाणु शक्ति ही है जब ये अनियंत्रित हो जाती है तब ये तुम्हारे साथ इस भूमंडल का भी तहस नहश कर सकता है इसलिए ही मैंने तुम्हें बुद्धि और समझ दिया है किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य विचार लो अन्य था ये अग्नि तुमको बहुत तरह से प्रताड़ित भी करेगी जिससे तुम्हें असहनीय पीड़ा क्लेश और संताप की अनुभूति होगी इस अग्नि रूप सूक्ष्म ऊर्जा से ही ये परमाणु बना है और इन परमाणुओं से ही ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड बन रहा है और इस अग्नि से ही सभी जीवों की शरीर निर्मित हो रही है और इसी अग्नि से ही सभी जीवों के शरीरों का कल्याण संभव है और ये अग्नि ही यज्ञ से रूप हो कर अपने सदगुणों की आहुतियों के द्वारा ही सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मांड के साथ संपूर्ण जगत के सभी प्राणियों का हर प्रकार ऐसी पालन पोषण और संहार करके संसार को निर निर्गति दे रही है यही अग्नि तुम्हारी आत्मा स्वरूप है जो इस अग्नि स्वरूप परमेश्वर यानी मेरी अनुकम्पा के द्वारा ही हर प्रकार के सर्वगुणों और हर प्रकार के बहुमूल्य रत्न को धारण करते हो आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उजारी पदन ले ही बना है इससे केवल बाहरी जगत अर्थात सूर्य पृथ्वी या ब्रह्मांड रही नहीं हम सबके शरीर भी इसी से बनी है इसी से ये मुख्य जो पाँच तत्व है अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश भी बना है इस शरीर संसार में जब तक रहते हो तब तक इस चेतन अग्नि को द्वारा ही तुम सब मानव के साथ सभी जीव जंतु प्राणी जैसा कर्म करते हो उसी प्रकार उसके परिणाम स्वरूप फलों को उपलब्ध होते हैं जिसके कारण ही देवता और डेट में अग्नि विभाजित हो जाती है और जब इस संसार रूप शरीर को छोड़ने के बाद तुम सबकी चेतना के द्वारा जैसा कर्म किया जाता है उसके कर्म के आधार पर ही ये देवों के मार्ग का अनुसरण करती है या फिर के मार्गों का अनुसरण करते हुए अपने और लोगों का विचरण करती है इसी को उपनिषदों में देवयान और पितृयान मार्ग से अभियक्त किया गया है अग्नि रूप परमेश्वर की उपासना तथा देवायान और पितृयान मार्ग इन खंडो में अग्नि रूप परमेश्वर की उपासना के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग के मर्म को समझाया गया है ये दोनों मार्ग मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा जिन मार्गों से ब्रह्मलोक जाता है उन्हीं के विषय को दर्शाते हैं ये दोनों मार्ग भारतीय उपनिषदक दर्शन की विशिष्ट संकल्पनाएं हैं इनका उल्लेख कौशिक और बृहदारण्य उपनिषदों में भी विस्तार से किया गया है एक बार आरुणी पुत्र श्वेत के तो पाचाल नरेश जीवल की राज्य में पहुँचा जीवल के पुत्र प्रवाहन ने उससे पूछा की क्या उसने अपने पिता ऐसी शिक्षा ग्रहण की है इस पर श्वेत केतु तो नेहा कहा तब प्रवाहन ने उससे कुछ प्रश्न किए प्रवाहन क्या तुम्हें पता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहा जाती है क्या तुम्हें पता है कि वे आत्मा इस इसलोक में किस प्रकार आती है क्या तुम्हें देवयान और पितृयान मार्गों के अलग होने का स्थान पता है क्या तुम्हें पता है कि की क्यों नहीं मरता क्या तुम्हें पता है कि पांचवी आहूति के लिए कर दिए जाने आरोप घृत सहित सोमाधिर पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त करते हैं प्रवाहन के इन प्रश्नों का उत्तर छेद ने नकारात्मक दिया तब प्रवाहन ने कहा फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हें शिक्षा प्रदान की गई है अश्वेत के तो इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सका वे त्रस्त होकर अपने पिता के पास आया और उन्हें सारा वार्तालाप सुनाया आरोनी ने भी उन प्रश्नों का उत्तर न जानने के बारे में कहा तब दोनों पिता पुत्र पाचाल नरेश जीवल के दरबार में पुनः आये और प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा प्रकट की राजा ने दोनों का स्वागत किया और कुछ काल अपने यहाँ रखकर एक दिन कहा है गौतम प्राचीन काल में ये अग्नि विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं थी इसी कारण ये विद्या क्षत्रियों के पास रही राजा ने आगे कहा है गौतम ये प्रसिद्ध लोग अग्नि है आदित्य अग्निकायी धन है किरण धुआं है दिन ज्वाला है चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र चिंगिया है लोग अग्नि में देवगन श्रद्धा से जन करते है वे जो आहती डालते है उससे सोमवार राजा का प्रादुर्भाव होता है राजा ने आगे कहा है गौतम इस अग्नि विद्या में आरोप जन ही अग्नि है वायु समिधाये हैं, बादल धूम रहे विद्युत ज्वालाये हैं वज्र अंगार हैं और गर्जन चिंगारियां हैं। इस देवाग्नि में सोमवार की आहुति डालने से वर्षा प्रकट होती है राजा ने फिर कहा है गौतम पृथ्वी ही अग्नि है संवत्सर समिधाये है आकाश धूम रहे रात्रि ज्वालाये हैं दिशा अंगारे हैं और उनके कोने चिंगारिया हैं। उस श्रेष्ठ दिव्याग्नि में वर्षा की आहुति पड़ने से उनका प्रादुर्भाव होता है राजा ने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है गौतम ये पुरुष ही दिव्याग्नि है वाणी समिधाएं हैं, प्राण धूम्र है जिनवाज वाला है, है नेत्र अंगारे हैं और कान चिनकारिया रहे इस दिव्याग्नि में सभी देवता मिलकर जब की आहुति देते हैं तो वीर अर्थात पुरुष स्वार्थ की उत्पत्ति होती है पांचवे प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा ने कहा है गौतम उस अग्नि विद्या की स्तरीय दिव्याग्नि है उसका गर्भाशय समिधा है विचारों का आवेग धुआं है उसकी योनि निज है स्तरी पुरुष के सहवास से उत्पन्न दिव्याग्नि अंगारे हैं और आनंदानुभूति जिनगारियाँ रहे उस दिव्याग्नि में दिव्यागन जब वीर की आहुति डालते है तब श्रेष्ठ गर्भ का अवतरण होता है उस पांचवी आहुति के उपरांत प्रथम में हो गया जल मूल जीवन काया में स्थित पुरुष शवाचक जीव या प्राणी के रूप में विकसित हो जाता है समय आने आरोप यही जीव जीवन प्रवाह में पढ़कर नया जन्म ले लेता है और निश्चित आयु तक जीवित रहता है इसके बाद शरीर त्यागने पर कर्मवश पर लोक को गमन करते हुए वह वहीं चला जाता है जहां से वे आया था जो साधक इस पंचांग विद्या को जान श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं वे सभी प्राणी प्रयाण के उपरांत देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग ऐसी ड्योलोक में चले जाते हैं देवयान और पितृयान मार्ग देवयान मार्ग के अंतर्गत प्राणी मृत्यु के उपरांत अग्निलोक या प्रकाश पुण्य रूप से दिन के प्रकाश में समाहित हो जाते हैं चंद्रमा के शुक्ल पक्ष से वे उत्तरायण सूर्य में आ जाते हैं छह माह के इस संवत्सर को आदित्य में आदित्य को चंद्रमा में चंद्रमा को विद्युत में विद्युत को ब्रह्म में पुण्य समाहित होने का अवसर प्राप्त होता है ऐसे ही आत्मा के प्रयाण का देवयान मार्ग कहा जाता है इस मार्ग से जाने वाले जीव का पुनर्जन्मन नहीं होता पितृयान मार्ग से वे प्राणी मृत्यु के उपरांत जाते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान विचित मात्रा में भी नहीं होता वे लोग धुए के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं धुए के रूप में वे रात्रि में गमन करते हैं रात्रि ऐसी कृष्ण पक्ष में और कृष्ण पक्ष ऐसी दक्षिण सूर्य में समाहित हो जाते हैं ये लोग देवयान मार्ग ऐसी जाने वाले जीवों की भांति संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, ये दक्षिण आय ऐसी पिछड़े लोग आकाश में और आकाश से चंद्रमा में चले जाते हैं इससे आगे वे ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते अपने कर्मों का पुण्य पुण्यक्षय होने पर ये आत्माएं पुण्य वर्षा के रूप में मृत्यु लोक में लौटाती ये उसी मार्ग से वापस आती है जिस मार्ग ऐसी ये चंद्रमा में गई वर्षा के बूंदों के रूप में जब ये पृथ्वी पर आती है तो अन्न और वनस्पति औषधियों के रूप में प्रकट होती है तब उस अन्य और वनस्पति का जो प्राणी भक्षण करता है ये उसी के वीर में जीवाणु के रूप में पहुंच जाती हैं पुनः मात्र योन के द्वारा जन्म लेती हैं पित्रयान से जाने वाले जीव पुन जन्म लेते हैं फिर वे चाहे पशु योनि में आए चाहे मनुष्य योनि में जीवन और मरण का यही रहस्य है यहां तक दो प्रकार की अग्नि की बात कही गई है पहली एक सर्वप्रथम परमेश्वर नाम की अग्नि दूसरी जीवात्मा रूप अग्नि है जिसको ही यहाँ पर एक देवता दूसरा के नाम की चेतना कहा गया है जिसका कर्म श्रेष्ठ होते हैं, वह परमेश्वर के सद को धारण करके वेह देवता के समान हो जाता है दूसरा जो कर्म से गिर जाता है जिससे ही उसका पतन होता है प्राय ऐसा देखा गया इस जगत में की देवता किस्म को लोग बहुत ही कम होते हैं जबकि डो की ज्यादा संख्या सीमित है इसी को आज के वैज्ञानिक दो नामों से पुकारते हैं एक तत्व है जो विश्व ब्रह्मांड का समर्थन करता है दूसरा तत्व है जो इस ब्रह्मांड के पतन का कारण है इसी को हम सूक्ष्म जीव वैक्ट्रिया और फंजाई कहते हैं ये दो प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो एक दूसरे से भिन्न कार्य करते हैं एक जीवन के विकास का कारक है तो दूसरा मृत्यु का कारक है एक तीसरा भी है जिसे परमेश्वर कहते हैं जो इनको इनके नियत कर्मों के लिए इनको नियत करता है जिसको हित्रदेव कहते हैं इसको ही ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं गयन मतलब जो जीवाणु है विज्ञान का मतलब है हर फुट जो जीवन के संहार का कार्य करता है जो सबको को मृत सिद्ध करता है ब्रह्म ज्ञान का मतलब ब्रह्मा से है जो दोनों के कर्मों को निश्चित करता है इनको समय के साथ नए नामों से परिभाषित किया गया है जिस प्रकार से एक परमाणु में तीन कण होते हैं जो जिसको सठ रजतम कहते हैं इनको ही सर्वप्रथम परमेश्वर का मुख्य निज नामो तीन कहा गया है अर्थात ये और तीन मही वे परमाणु है जिसमे तीन कण के रूप में क्रमश ब्रह्म विष्णु महेश कहा गया यही तीन प्रथम में मुख्य दोगता है जिनके द्वारा ही आगे अमेथुन सृष्टि का प्रारंभ होता है जिसका उपदेश अगले मंत्र में परमेश्वर स्वयं कर रहा है